देवी भागवत नवम स्कंध भगवती मंगल चंडी और मनसा देवी का उपाख्यान भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मपुत्र नारद आगम शास्त्र के अनुसार सठी देवी का चरित्र कह दिया अब भगवती मंगल चंडी का उपाख्यान सुनो साथ ही उनकी पूजा का विधान भी इसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था वही बता रहा हूँ युति सम्बत उपाख्यान संपूर्ण विद्वानों को भी अभीष्ट है कल्याण प्रदान करने में जो सुदक्षा चंडी अर्थात प्रतापवती है तथा मंगल के मध्य में जो मंगला है वे देवी मंगल चंडी के नाम से विख्यात है अथवा भूमिपुत्र मंगल भी जिनकी पूजा करते हैं तथा जो उनकी अभीष्ट देवता है इसीलिए भी उन देवी की मंगल चंडी का संज्ञा है मनुवंश में मंगल नामक एक राजा थे सप्तीपवती पृथ्वी उनके शासन में थी उन्होंने इन देवी को अभीष्ट देवता मानकर पूजा की थी इसी से ये बंगल चंडी नाम से विख्यात हुई जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती हैं, उन्हीं का यह रूपांतर भेद है यह देवी कृपा की मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई हैं। स्त्रियों के लिए ये परम अभीष्ट है सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की ब्रह्मण त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय का यह प्रसंग है भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे दैत्य ने रोष में आकर उनके वाहन विमान को आकाश से नीचे गिरा दिया था तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा की उन महानुभावों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे वे भी देवी मंगल चंडी ही थी केवल रूप बदल लिया था स्तुति करने पर वे देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हुई और उनसे बोली प्रभोग तुम्हें भय नहीं करना चाहिए स्वयं सर्वेश भगवान श्री हरि ही वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे वृषभ ध्वज मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी फिर स्वयं मेरी तथा श्रीहरि की सहायता से तुम देवताओं को पदच्युत करने वाले उस दानों को जिसने तुमसे घोर शत्रुता ठान रखी है मार डालोगे मुनिवर इस प्रकार कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई उसी क्षण उन शक्तिरूपी देवी से शंकर संपन्न हो गए भगवान श्रीहरि ने एक अस्त्र दे दिया था अब उसी अस्त्र से त्रिपुर वध में उन्हें सफलता प्राप्त हो गई दैत्य के मारे जाने पर संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों ने भगवान शंकर का स्तमन किया उस समय सभी भक्ति में सराबोर होकर अत्यंत नम्र हो गए थे उसी भगवान शंकर के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। और और विष्णु ने परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद भी दिया तब भगवान शंकर सम्यक प्रकार से स्नान करके भक्ति के साथ भगवती मंगल चंडी की आराधना करने लगे पाद्य अर्घ आचमन विविध वस्त्र पुष्प चंदन भांति भांति के नैवेद्य बलि वस्त्र अलंकार माला तीर पिष्टक मधु सुधा तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा भक्तिपूर्वक उन्होंने देवी की पूजा की नाच गान वाद्य और नाम कीर्तन भी कराया तत्पश्चात माध्यंन शाखा में कहे हुए ध्यान मंत्र के द्वारा भगवती चंड चन्द, मंगल चंडी का भक्तिपूर्वक ध्यान किया नारद उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भगवती को सभी द्रव्य समर्पण किए थे वह मंत्र इस प्रकार है ओम ह्री श्री सर्व सर्वपूज्य देवी मंगल चंडिके हुम हुम फट स्वाहा 21 अक्षर का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है